पहला प्रश्न क्या इस कलयुग में भी कोई प्रभु को उपलब्ध हो सकता है कलयुग सदा से है वैसे ही जैसे सतयुग भी सदा से सतयुग में राम थे रामन, रामन को भूल मत जान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 ऐसे ही जैसे रात और दिन सांसा थे अंधेरा उजेला सांस बुराई भलाई सांस तुमने सदा ऐसा ही सुना है कि पहले सतयुग था अच्छे दिन थे अब बुरे दिन है वह धारणा मौलिक रूप से गलत है पहले भी ऐसा था आज भी वैसा ही है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 मालकियत की घोषणा कि मैं अपना मालिक हूं बुरा हूं तो भला हूं तो मैं जैसा हूं मैं ही कारणभूत इससे घबराओ मत कि मैं कारणभूत है मैं घबराहट लगती कि मैं अपने अपराधों के लिए जिम्मेवार मैं अपनी बुराइयों के लिए जिम्मेवार मैं अपनी सैतानियत के लिए जिम्मेवार तो मैं बहुत घबराहट होती लेकिन उसका दूसरा पहलू देखो इसका दूसरा पहलू यह है कि अगर नहीं जिम्मेवार हूं तो कुछ किया जा सकता है तो संभावना रूपांतरण की है से, से लोग तो टालते ही चले जाते हैं समय पर टाल दिया समय को कहां पकड़ोगे कलियुग को तुम कैसे बदलोगे सतयोग में तो तुम्हारे तो हाथ के बाहरी बात हो गई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 अजाब अब कोई भी नहीं खत्म है, अब एक आज सी है आवाजे दरूद आज चलता ही नहीं मंदिर में ऊद आज जलता ही नहीं मंदिर में ऊद क्या कयामत है या इकाक हो गया मैं फिले जो हाथ पर तारी जमूद रब हक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 जिस दिन कांटे होंगे ही नहीं उस दिन फूल की प्रशंसा में गीत कौन गाएगा हो गई बेसू तलकीने सबाब, अब दिलाए भी तो क्या खौफे अजाब जिंदगी से सब पाप मिट गए अब लोगों को डराए भी पाप से तो कैसे डराए अब हरीफे से कोई भी नहीं अब अच्छाई का कोई दुश्मन ही नहीं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 अब गई तब गई आज मद्दम सी है आवाजे दरूद आज जलता ही नहीं है मंदिर में उद अब कोई ऊद बत्ती नहीं जलाता अब कोई धूप नहीं जलाता मंदिर में परमात्मा की प्रार्थना अब नहीं होती अब थालियां नहीं थी आरती की अब कोई फूल लेके मंदिर में पूजा के लिए नहीं आता किसकी अर्चना मर गया ए वाय मर गया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 महावीर बुद्ध पार्श्वनाथ नैमिनाथ आदिनाथ बड़े संदेश वाहक पैदा हुए जरथुस् लाउसु संत चमके ये किस लिए किस तरह यह सब सबूत है इस बात के कि कलियोग सदा से था शैतान कभी मरा नहीं था ना शैतान कभी मरा था ना आज मर गया है ना कभी मरेगा शैतान और परमात्मा सांस जैसे दिन और रात सांस सांथ है तुम्हारी जो मर्जी चुन लो तुम चाहो तो दिन में सो जाओ रात में जागो तुम चाहो तो रात में सो जाओ और दिन में जागो तुम्हारी मर्जी जो तुम चाहो तुम चाहो तो कलयुग में सो जाओ सतयुग में जागो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 गिरे हमारा सुन में अनहद में विसरा। तुम पूछते हो कि क्या है इस कलयुग में भी कोई प्रभु को उपलब्ध हो सकता है तुम ऐसा पूछ रहे हो कि क्या है इस अंधेरी रात में भी कोई दिया जला सकता है तुमसे कहा कि अंधेरी रात में दिया जलाने में बाधा कब डाली अंधेरा दिया जलाने में बाधा डाल भी कैसे सकता है अंधेरे का बल क्या है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 आज फूल को देखकर भी तुम यही सोचोगे कि पता नहीं फिर धोखा हो मन कहेगा आप तो कुछ सीखो कहा इस कलयुग में कहा इस अंधेरी दुनिया में कोई जागता कहां कोई प्रभु को उपलब्ध होता अब भगवान कहा तुम्हारी अर्चन मेरी समझ में आती अतीत के भगवानों की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 अब वहां एक अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं देख इस फर्श को जो जुलमते सबके बावस रोशनी से अभी महरूम नहीं है शायद इतना एक, एक जर्रा यहां अब भी दमकता होगा कोई जुगनू किसी गोसे में चमकता होगा ये जमीन नूर से महरूम नहीं हो सकती किसी जाबाज के माथे पर शहादत कर किसी मजबूर के सीने में बगावत की तरंग किसी दो के ओंठों पर तबस्म की लकीर कल से उस साख में महबूब से मिलने की उमंग दिले जुहाज में ना गुनाहों की खलिस, दिल में एक फाहसा के पहली मोहब्बत का ख्याल कहीं एहसास का सोलह ही फरोजा होगा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 यही सदा दोहरता है आसमानों से कभी नूर भी बरसा होगा आदमी को राहत के लिए सांत्वना के लिए कुछ तो चाहिए बर के इल्हाम भी लहरा गई होगी शायद और कभी शायद आकाशवाणी भी हुई होगी जैसा वेद कहते कुरान कहती इलाहाम हुआ होगा बर के इलहम भी लहरा गई होगी शायद और कभी बिजली कौंधी होगी परमात्मा की आवाज आई होगी और लोगों को सतयोग से भर गई होगी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 अब और मत देखो आकाश की तरफ अब न तो बर के इलहम लहराती न किताबें उतरती न पैगंबर आते हैं न देवता उड़ते न परियां उतरती न पैगंबर न तीर्थंकर अब तो अंधेरा ही अंधेरा है देख इस फर्ज को जो जुलमते सबके बाबस लेकिन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 जहाँ ना किए पाप के लिए आदमी क्षमा मांगता है अभक्ति की आखिरी ऊंचाई जहाँ किए हुए पाप का भी पश्चाताप नहीं होता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 भेद क्या पड़ता है राजनीति इतनी ही थी कुछ इससे कम न आदमी के मन में महत्वाकांक्षाएं इतनी थी कुछ इससे कम न अक्सर तुम इस भूल में पड़ जाते हो तुम क्योंकि तुम्हें ख्याल लगता है कि मैं जब बैठता हूं तो ख्याल आता है कि एक कार कब खरीद पाऊंगा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 फिर किसी दिन यह मालिकियत काम पर जाएगी जिस दिन होना चाहोगे उपलब्ध तो उस दिन हो सकोगे कलयुग इत्यादि की आड़े कि ये आड़े खतरनाक है दूसरा प्रश्न कला आपने बताया कि कैसे मोजिस के खंडन व आलोचना से गड़ेलिए कि ग्रामीण व सरल प्रार्थना को हानि पहुंची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 मोजिज ने सरल हित आदमी की प्रार्थना तोड़ी थी मैं उन लोगों की प्रार्थना तोड़ रहा हूं जिनको मोजिज जैसे लोग प्रार्थना सिखा गए जिनकी प्रार्थना झूठी हो गई तो मैं ऐसा समझो कहानी में इतना और जोड़ दो कहानी ही है जोड़ने में डर भी क्या कि जब मोजिद चला गया तो मैं गया उस गड़गे के पास और मैंने उससे कहा फेक बकवास जो मोजिद ने तुझे सिखाई इसमें कुछ सार नहीं तो अपने सरल हृदयों पर वापस लौट जा तो मैं भी खंडन कर रहा हूं और मोजिद ने भी खंडन किया मोजिद ने खंडन किया एक आदमी की सीधी सरल आस्था का निर्दोष आस्था का मैं खंडन कर रहा हूं मोजिज के द्वारा दिया गया पांडित्य मैं खंडित कर रहा हूं एक झूठी प्रार्थना मैं भी खंडित कर रहा हूं मोजिज भी खंडित कर रहे हैं तो अगर खंडन ही देखोगे तो चिंता पैदा होगी लेकिन मैं खंडन का खंडन कर रहा हूं तर्क में एक नियम होता है नेगेशन ऑफ नेगेशन निषेध का निषेध निषेध को निषेध से काट देने पर जो शेष रह जाता है वही परम विदेश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 जब भी मैंने कभी पाया और वो तो कभी मिलता है वैसा आदमी मॉजिज को भी बार बार नहीं मिलता फिर एक ही दफा मिलता है पूरे मोजिद की जिंदगी में वो गड़ दिया और परमात्मा को एक ही दफा डांटना पड़ता है मॉजि को फिर नहीं डांटते वो क्यों क्योंकि वैसा सरल हृदय कभी कभार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 मैं किसकी मानू और ऋषभदास का मामला बिल्कुल साफ है अदालत में रिषभ जीतेंगे क्योंकि मैं अभी बोल के आ रहा हूं अभी देर भी नहीं हुई, अभी शब्द गूंज ही रहे अभी लोग निकल ही रहे और सामने ही ये सोहम खड़ी है और ये आंसू से भरे हुए पैर छू रही पर मैंने उनसे कहा इससे मैं नहीं रोकूंगा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 भक्त अपनी मां के पैर दाब रहा है और रोज पुकारता है कृष्ण को और उस रात कृष्ण को मौज आ गई और वो आ गए और उन्होंने दरवाजा खटखटाया दरवाजा बंद नहीं था अटका ही था भक्तन का भीतर तो राजा कौन है लेकिन जब कृष्ण आए तो भक्त की पीठ थी उनकी तरफ वो अपनी मां के पैर दाब रहा था कृष्ण ने कहा कि मैं कृष्ण तो रोज रोज पुकारता आ गया भक्त ने का भी बेवक्त आए अभी मैं मां के पैर दाब रहा हूं फिर कभी आना अपूर्व श्रद्धा में भाव लिया कृष्ण को कृष्ण का तो मैं रुका जाता हूं तू पहले अपनी माँ की सेवा कर ले तो उसने पास में रखी एक ईट सरका दी और कहा उस पर बैठ जाओ तो कृष्ण उस ईट पर खड़े रहे खड़े रहे खड़े रहे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 वो एक ही स्तरिता की तरंगे तो प्रार्थना जो कर्तव्य से करते हैं कहते हिंदू हैं इसलिए जाना पड़ता मंदिर कहते मुसलमान हैं इसलिए रमजान रखना पड़ता रोजा रखना पड़ता कहते हैं जैन हैं इसलिए पर्यूषण व्रत पालना पड़ता करना पड़ता उनका मैंने खंडन किया पंद्रह वर्षों तक उनका खंडन करना जरूरी था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 वो जिन्हें दावाए अनल हक खून से अपने खेल कर होली कॉल पर अपने जान हार गए सर कर्जे अना उतार गए मुद्दई याने सरकसी अब भी गीत दारो रश्म के गाते हैं नस्सा ए में जब बहते हैं सु मक्तल कदम बढ़ाते हैं लेकिन अक्सर ये लोग मक्तल से बासलामत ही लौट आते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 इधर उधर नाली में गिर गिरा के सुबह अपने घर वापस आ जाते कब नजस खून से कोई अपनी तेग को दागदार करता है ये कभी इनके जीवन में कभी कुछ घटता नहीं सिवाय दिमागी कसरत की। इनके जीवन में कभी कोई क्रांति नहीं उतरती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 जब परमात्मा की प्रार्थना कर रहे हो होश में हो क्या कर रहे हो ये पुकार तुम्हारे अंतर्तम से उठी है या यूं ही दिखावा कर रहे हो जान गंवा देने की तैयारी है या यूं ही बातचीत का मजा ले रहे हो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 जब मैंने काशी के पंडितों का विरोध किया या जगतगुरु पुरी के शंकराचार्य का विरोध किया तो आदि शंकराचार्य का विरोध नहीं किया है, है। तो मैंने उपनिषद के ऋषियों का विरोध नहीं किया है सच तो यह है कि उपनिषद के ऋषियों के पक्ष में इन पाखंडियों का विरोध किया है आदिशंकर्य के पक्ष में पुरु के जगदगुरु का विरोध किया है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 भक्त के पास ऐसा क्या बल है भक्त के पास भगवान का बल ज्ञानी अपने सहारे चलता है भक्त भगवान के सहारे चलता है ज्ञानी अकेला है भक्त अकेला नहीं ज्ञानी ऐसे है जैसे कोई पतवार से नाव चला को ख्याल ले लेना जब तुम पतवार से नाव चलाते हो तो तुम्हारे ही बुझाव पर निर्भर रहना पड़ेगा थकोगे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 भगवान की हवाएं उसे ले चलती रामकृष्ण ने कहा है कि तू क्यों पतवार चला था जब उसकी हवाएं उस तरफ ले जाने को पता तो ज्ञानी अपने भरोसे चलता ज्ञानी यानी पुरुषार्थ वो कहता मैं पाके रहूंगा मैं कोशिश करूंगा मैं लड़ूंगा मैं तैरूंगा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 राम राम भजले रे माटी के धोंदा माटी के धोंदा से उसका आठ नहीं चिल्लाता है क्योंकि तुम बहरे हो चिल्ला चिल्ला के भी कहा तुम सुनते हो जीसस ने अपने शिष्यों से कहा चढ़ जाओ मकानों की मुंडेरों पर और चिल्लाओ लोग इतने बहरे तब भी सुन ले तो चमत्कार जीसस रोज रोज कहते हैं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 मिट्टी का पुतला ही तो राम राम भजले रे माटी के दौंदा ठीक कहता है साधु मिट्टी के पुतले हैं हम हमें कुछ जो पार से आता राम राम भजले रे हमारे भीतर भजन है जो मिट्टी का नहीं हमारे भीतर सुरती है जो मिट्टी की नहीं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 ये चार दिन की जिंदगी फिर अंधेरी रात ये घड़ी भर की बात अकल लो इतरा लो ये सब मिट्टी मिट्टी में गिर जाएगी हकीरों ना तो तिनका हवा के दोस्त पर पड़ना समझता था कि बहरो बर्फ उसकी हुक्मरानी है मगर झोंका हवा का एक अलबेला तल्वन केस बेपरवा जब उसके जी में आए रुख पलट जाए हवा आखिर हवा है कब किसी का सांस देती तो बेवफा है छोटा सा तिनका कभी हवा पे चढ़ जाता कभी हवा उठा के ले जाती एक तुच्छ तिनके को आकाश में मंडराने लगता है तिनका हम भी हवा पे चढ़ गए ये जो श्वास है हवा है इस श्वास पर हम चढ़ गए छोटा सा तिनका है यह मिट्टी का थोड़ा सा लौंदा है ये हवा पे चढ़ गया है ये हवा से फूल गया है हकीरों तो वो तिनका तुच्छ निर्बल तिनका हवा के दोस्त पर पड़ना हवा के कंधों पर सोचता है मुझे पर लगे सोचता है मेरे पास पंख सोचता है मैं उर्फ हवा के रोस पर पड़ रहा समझता था कि बहरों बर्फ उसकी है और सोचता था थोड़ी देर को कि हवाओं पर तूफानों पर आंधियों पर चांदारों पर आकाश पर उसकी मालिकियत हुक्मरानी है मगर झोंका हवा का एक अलबेला तल्लवन के हवा के झोंकों का क्या भरोसा कब रुख बदल कब रुख पदल दे अलबेले झोके अभी चलें अभी बंद हो जाएं आए ना आए मगर हवा का एक झोंका अलबेला तलवन केस बेपरवाह और हवा को क्या परवाह है इस तनके की ना तो परवाह है और न हवा हवा आखिर हवा है कब किसी का साथ देती है ये जो हवा तुम्हारे भीतर आ जा रही है ये भी सदा सांस देने वाली नहीं है ये कब पलट जाए पता नहीं अभी है अभी ना हो अभी आई भीतर अभी गई बाहर और फिर न लौटे तो कुछ भी ना कर सकोगे एक सांस भी ज्यादा ना ले सकोगे गई तो गई मगर झोंका हवा का एक अलबेला तल्लवन केस बेपरवा जब उसके जी में आए रुख पलट जाए हवा आखिर हवा है कब किसी का सांस देती है हवा तो बेबफा है कब किसी का साथ देती है इस धोखेबाज हवा के चक्कर में बहुत मत पड़ जाती है वैसे ही आसमान से का जमीन पर गिर जाता है वो जो बुलंदी का था, वो जो ख्याल था कि मैं ऊंचा हो गया हूँ मैं बड़ा हो गया हूँ मैं महान हो गया वो सब एक क्षण में गिर जाते ऐसी तो होता है आज तुम्हारे पास धन है आकाश में चलते जमीन पर टायर नहीं छूटे कल धन चला गया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 जो तो पैरों से से निकल जाएंगे तुम्हें पता है आज नहीं कल तुम्हारी ये देह मिट्टी में पड़ी होगी कितने जूतों से रोंदी जाएगी नाहक दर्पण के सामने खड़े खड़े समय खराब मत कर अपना खाबे अजमत याद करके उसके दिल पे क्या गुजरती, तो जरा सोचो तो उसे भी याद आते होंगे वे सपने अपने उत्थान के वे स्मृतियां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 अनहद में भी वो जो शून्य है परम शून्य है उसे कहो परमात्मा आत्मा ध्यान समाधि जो नाम देना हो निर्वाण मोक्ष कैबल्य जो रुचि कर लगे वही